पुराण रुद्र सहिता उस समय मेना ने अपनी सखियों ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सब सबको सहर्ष संपन्न किया फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया इसके बाद हिमालय ने अंतर वेदी में, जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृष्णांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी वहां मेरे और श्री के साथ महादेव जी को ले गए तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे गर्ग ने पुण्यावाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा परम उदार सुखी पार्वती ने दही अक्षत कुश और जल से वहाँ रुद्रदेव का पूजन किया जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वर्ष शिवा का पूजन किया इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने के कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले उसके लिए अवसर सा आ गया है वे सब के ज्ञाता थे अतः तथास्तु तथा वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंस उनसे कहा शंभो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 नारद यह देख कर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरराज से यो बोले नारद ने कहा पर्वतराज तुम मूर्ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं इसका तुम्हें पता नहीं है वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है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 एवं पर हैं गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर है साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण सगुण हो जाते हैं निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं कुलहीन होकर भी कुलहीन है पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जामाता बन गए हैं इसमें संशय नहीं है गिरिश्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता